गीता भाष्य अध्याय श्रीमद्भगवीता शक अध्या कवि पुराणमुता धाताचित आदिवर्णन तमश परस्ता कवी क्रातर्शि सर्व्ञ पुराण चिरंतनम् सर्वस्य जगतः अुशासीता अपि प्रशासीता अणो सूक्षा अभी अड़ीयास सूक्ष्मतर अमरे कर्मफलजातस्य यमफल धाताचितया प्राणिभ्यो विभक्ता भज्य दाता अचिंत्यूप न अश्व नियत विद्यमी कचिच चिंत शक्य है इतििंतूप तम आदिवर्णम आधित्य आदित्यव प्रकाशो वर्णो यस्य यम तम आदित्यवर्ण तमश परस्तालक्षण मोहांधकारा परम तम अचिंत एव संबंध जो पुरुष भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले सर्वज्ञ पुरातन संपूर्ण संसार के शासक और अणु से भी अणु यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर परमात्मा का जो कि संपूर्ण कर्मफल का विधायक अर्थात विचित्र रूप से विभाग करके सब प्राणियों को उनके कर्मों का फल देने वाला है तथा अचिंत स्वरूप अर्थात जिसका स्वरूप नियत और विद्यमान होते हुए भी किसी के द्वारा चिंतन न किया जा सके ऐसा है एवं सूर्य के समान वर्ण वाला, अर्थात सूर्य के समान नित्य चेतन प्रकाश में वर्ण वाला है और अज्ञान रूप मोह में अंधकार से सर्वथा अतीत है उसका बारंबार स्मरण करता है वह उसका स्मरण करता हुआ उसी को प्राप्त होता है इस प्रकार पूर्व श्लोक से संबंध है किंच तथा प्रयाण काले मनुषा चलना भक्तुक्तों भ्रूरमध्ये प्राण्वेश सम्य सतम परम प्रयान काले मरण काले मनसा मनसाचल चलन वर्जिन युक्तो भजन भक्ति ही तया युक्त योगबल चोले योगबल तेन संस्कार प्रचय जनित चित्तस्थैर्य लक्षण योगबल तेन च युक्त पूर्व हृदयपुंडलीकेश् चिंतर्धामन नाड़ भूमिजयक्रमेण भ्रुवो मध्येणावेश्वा सम्य योगी कविं सविमी इत्यादि इदिल तं पर पुषम उपैति प्रतिपद्यते दिव्यम द्योतनात्मकम जो योगी अंत समय मृत्युकाल में भक्ति और योग बल से युक्त हुआ अर्थात भजन का नाम भक्ति है उससे युक्त हुआ और समाधिजनित संस्कारों के संग्रह से उत्पन्न हुई चित्त स्थिरता का नाम योग बल है उससे भी युक्त हुआ अचंचलता रहित अचल मन से पहले हृदय कमल में चित्त को स्थिर करके फिर ऊपर की ओर जाने वाली नाड़ी द्वारा चित्त की प्रत्येक भूमि को क्रम से जय करता हुआ भृगुटी के मध्य में प्राणों को स्थापन करके भली प्रकार सावधान हुआ परमात्म स्वरूप का चिंतन करता है वह ऐसा बुद्धिमान योगी कवि पुराणम इत्यादि लक्षणों वाले उस दिव्य चेतनात्मक परम पुरुष को प्राप्त होता है पुनः अभी वक्षमाड़ उपायन प्रति व्यसित ब्रह्मणो वेद नादि विशेषण विशेषस्य अभिधान करोति भगवान फिर भी भगवान आगे बतलाए जाने वाले उपायों से प्राप्त होने योग्य और वेद वेदविदों वदी इत्यादि विशेषणों द्वारा वर्णन किए जाने योग्य ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं वेदविदो वेद विदो वज विशंत भीतरागा यदीक्षनों ब्रह्मचर्य चरती तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे यद यदर न चरति इति अक्षर अविनाशी वेद विद वेदार वदी तद्वाएक्षर गारगी ब्राह्मण अभीवदी इति श्रुतः सर्व विशेष निवर्तकत्वन अभिवदन्ति अस्थूल मनलु इत्यादि हे गार्गी ब्राह्मण लोग उसी पर अक्षर का वर्णन किया करते हैं इस श्रुति के अनुसार वेद के परम अर्थ को जानने वाले विद्वान जिस अक्षर का अर्थात जिसका कभी नाश न ना हो ऐसे परमात्मा का वह न स्थल है न सूक्ष्म है इस प्रकार सब विशेषों का निराकरण करके वर्णन किया करते हैं किंच विशंति प्रविशंति सम्यक दर्शन प्राप्त सत्यातो यनशीला संयासीनो वीतरागा विगतो रागो येभ्यीतरागा तथा जिनकी आसक्ति नष्ट हो चुकी है ऐसे वीतराग यत्नशील सन्यासी यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर जिसमें प्रविष्ट होते हैं यत अक्षरम इच्छन ज्ञातुम इति वाक्यशेष ब्रह्मचर्य गुरौ चरंती एवं जिस अक्षर को जानना ज्ञातम शब्द मूल श्लोक में नहीं है इसको भाष्यकार ने वाक्यशेष माना है चाहने वाले साधक गुरुकुल में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया करते हैं तत्ते पदम तद तत अक्षराख्य पदम पदनीय ते तोभ्य संग्रहेण संग्रह संक्षेप तेन संक्षेपे प्रवक्षे कथये वह अक्षरनामक पद प्राप्त करने योग्य स्थान मैं तुझे संग्रह से संक्षेप से बतलाता हूँ संग्रह संेप को कहते हैं स यो तद् भगवन् मनुष्येषु प्राणातकार मुंकार, मोंकार अध्यायत कतम वा सैन लोक जयती स उवाच एक वै सत्यम परचा पर ब्रह्म यदोकार उपक्रम्य यनरेतमेणो मिथ्ये तेनवाक्षण परम पुषम अभीध्याय इत्यादिना वचन सत्यकाम के यह पूछने पर कि हे भगवान मनुष्यों में से वह जो कि मरण पर्यंत ओंकार का भली प्रकार ध्यान करता रहता है वह उस साधन से किस लोक को जीत लेता है पिपलाद ऋषि ने कहा कि हे सत्यकाम यह ओंकार ही निस्संदेह पर ब्रह्म है और यही अपर ब्रह्म भी है इस प्रकार प्रसंग आरंभ करके फिर जो कोई इस तीन मात्रा वाले ओम इस अक्षर द्वारा परम पुरुष की उपासना करता रहता है इत्यादि वचनों से प्रश्नोपनिषद में अन्यत्र अत्र इतिच उपक्रम्य सर्वे वेद यद मान तपसी सर्वाच यदीक्षनों ब्रह्मचर्य चलती तत्ते पद संग्रहेण च वचन तथा तो जो धर्म से विलक्षण है और अधर्म से भी विलक्षण है इस प्रकार प्रसंग आरंभ करके फिर समस्त वेद जिस परम्पर का वर्णन कर रहे हैं समस्त तब जिसको बतला रहे हैं तथा तो जिस परम्पर को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का पालन किया करते हैं वह परम्पर संक्षेप से तुझे बतलाऊँगा वह है ओम ऐसा यह एक अक्षर इत्यादि वचनों से कठोपनिषद में पर ब्रह्मण वाचकूपेण प्रतिमत प्रतीकूपेण च पर ब्रह्म प्रतिपत्ति साधन मंद मध्यम बुद्धिना विवक्षितस्य ओंकार से कालांतरे मुक्तिफल उक्त यत् परब्रह्म का वाचक होने से एवं प्रतिमा की भांति उसका प्रतीक चिन्ह होने से मंद और मध्यम बुद्धि वाले साधकों के लिए जो परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का साधन रूप माना गया है उस ओंकार की कालांतर में मुक्त रूप फल देने वाली जो उपासना बतलाई गई है यहाँ तदेव इहि कविपुराण मनुषा सिारम यदक्षर वेद विदो वदी च उपन्यस्त पर ब्रह्मण पूर्वोक्तरूपेण प्रति प्रत्युपायभूत ओंकारस्य कालांतर मुक्तिफलम् उपासन योगधारणा वक्तव्यम् च वक्तव्यम प्रसक्तानुप्रसक्त यकिंचिव उत्तरो ग्रंथ आरभ्य यहाँ भी कवि पुराणुशं यदक्षर वेद वेदविदो वदन्ति इस प्रकार प्रतिपादन किए हुए परब्रह्म की प्राप्ति का पूर्वोक रूप से उपायभूत जो ओंकार है उसकी कालांतर में मुक्तिरूप फल देने वाली वही उपासना योग धारणा सहित कहनी है तथा उसके प्रसंग और अनुप्रसंग में आने वाली बातें भी कहनी है इसलिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है सर्वद्वारा नि संयम्य मनोहृदय निरुद्य च मृधन्य आस्थितो योग सर्वद्वाराणि, सर्वाणि च तानि सर्वरा सर्वा चाँ द्वार चा उपलब्ध तवाणी संयम्य संयमन मनोहृदी हृदयपुंडीक निध्य निरोधम निषारम आपाद त्र वशीते मनसा हृदयादर्ध्वगाड्या ऊर्धम आरह आधाय आत्मनः प्राणम आश्रि प्रवृत्तों योगधारणाम धारितुम समस्त द्वारों का अर्थात विषयों की उपलब्धि के द्वार रूप जो समस्त इंद्रिय गोलक हैं उन सब का संयम करके एवं मन को हृदय कमल में निरुद्ध करके अर्थात संकल्प विकल्प से रहित करके फिर वश में किए हुए मन के सहारे से हृदय से ऊपर जाने वाली नाड़ी द्वारा ऊपर चढ़कर अपने प्राणों को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा को धारण करने के लिए प्रवृत्त हुआ साधक परम गति को प्राप्त होता है इस प्रकार अगले श्लोक से संबंध है तत्र एवं स धारियन उसी जगह प्राणों को स्थिर रखते हुए ओ मित्ते काम्मा व्याहरन मनुस्मरन या प्रयाती परमा गति ओम इति ओमतिर ब्रह्म ब्रह्मण अभी ध्या, ध्यान भूतम ओंकार व्याहरण उच्चारय माम् मरम अनुस्मरण अनुचितन यह प्रयाति म्रियते ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का अर्थात ब्रह्म के स्वरूप का लक्ष्य कराने वाले ओंकार का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ रूप मुझ ईश्वर का चिंतन करता हुआ जो पुरुष शरीर को छोड़कर जाता है अर्थात मरता है स त्यजन परित्यजन देहम शरीरम त्यजन देहम इति प्रयाण विशेषणा देहत्यागेन प्रयाणम आत्मनों न स्वूपनाशेन स एवं त्यजन याति गच्छति गति परकृष्ठा गतिम् वह इस प्रकार शरीर को छोड़कर जाने वाला परम गति को पाता है यहाँ जजनदेहम इस विशेषण मरण का लक्ष्य कराने के लिए है अभिप्राय यह कि देह के त्याग से ही आत्मा का मरण है स्वरूप के नाश से नहीं